दुआ संख्या बयालीस के बाद भय आतुर कति भागन लागे उमा जीती आगे को कह कहें का अंगद हनुमाना कानल नील दुविध बलवंता निज दल विकल सुनामाना ह्वार रा बलवाना मेघनाथता करी लाई टूटन द्वार परम कठिनाई सवन तन मन भायति क्रोधा गरजे जे प्रबल काल समझो धार ओ तो दिलंक गड़ियों पर आवा गयिरी मेघनाथ कौंधाबा भंज उथ कार तीन पाता हृदय मुमार सूत बिकल दे जाना, जाना। चंदन घाली तुरत ग्रह आना हंगत सुना पवन सुत गण पर गय रण बासुरा बाल सुत तरक चढ़े कपि खेलिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब स्मरण करें कि लंका में पहले दिन का युद्ध प्रारंभ हो गया और ने लंका केले के ऊपर के चढ़ करके भी आक्रमण किया बहुत से निशाचरों को मारा निशाचर लोग भागने लगे सबको ललकारा और वे लोग लौट करके फिर युद्ध करने के लिए प्राण देने के लिए तत्पर होकर के आ गए और फिर उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया अस्त्र का प्रयोग किया और उसके बानर लोग घायल होने लगे अब देखते हैं कि से प्रबल होने से और उनका आक्रमण करने से ये बानर लोग भी व्याकुल होने लगते हैं, तो उसका वर्णन अब करते है कहते भय कभी भागने लगे उनके निशाचरों के आक्रमण के भय से ये बानर लोग भागने लगे और जब जब जीती है आगे अब जो शंकर जी कथा सुनाते हैं पार्वती जी को तो पार्वती जी घाने है कि बानर लोग हारे जा रहे हैं ये तो बड़ा मुश्किल बात है क्या होगा ऐसे तो शंकर जी उनको समझा देते हैं कि चिंता मत करो युद्ध का वर्णन कर रहे हैं अभी ये जरूर बानर लोग भाग रहे हैं तो ऐसे भागते ही नहीं रहेंगे हार नहीं जाएंगे ये लोग जीतेंगे ऐसे समझा देते हैं तो एक ये, ये भी मैंने शैली वर्णन करने के इस प्रकार से है यद्यपि आश्रय संपत्ति दैवी संपत्ति अपने हृदय में दोनों का युद्ध चलता रहता है एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं और कभी कभी आश्च्रय संपत्ति का प्रकोप ज्यादा होता है और दैवी संपत्ति शिथिल पड़ने लगती है तो उसे घबड़ाना नहीं चाहिए ये तो युद्ध इसी प्रकार चलता रहता है फिर से दैवी संपत्ति प्रबल होगी और अंततः किसी की विजय प्राप्त होगी आश्रय संपत्ति पराजित होगी ये काम क्रोधारी तो नष्ट होंगे मोह आदि का विनाश होगा परंतु अंत हृदय में भगवान राम जो है वो बराजेंगे उन्हीं का शासन होगा ये विश्वास रखना चाहिए तो उसी विश्वास पैदा करने के लिए शंकर जी कहते हैं यज्ञ तो जीती है यहाँ आगे पारिये उन्हें बाद में जीतेंगी जरूर कौ का कहामंता अब वो भाग रहे हैं सब बानर लोग तो अब ये जो अधीनस्थ बानर है वो कुछ कमजोर है और जो सेनापति है सत्यशाली है तो जब इनको ये ज्यादा मार पड़ती है ये भागने लगते हैं तो अपने सेनापतियों को जो ज्यादा सत्यशाली हैं, उनको बुलाते हैं तो इसलिए कौ कहे कहा अंगद हनुमाना ये अंगद और हनुमाना कहाँ है हमको बचावे इसलिए उनको याद करते हैं और कहा नल नील दुविध बलवंदा और नल नील जो बड़े बलवान है ये भी सब कहा है ये हमको बचाव अब देखिये जो पहले प्रारंभ में बताया था के तीनों द्वारों के ऊपर ये तीन लोग लगे हुए हैं। उन्हीं के तीनों के नाम गिना दिए पूर्व द्वार के ऊपर जो है ये है नल्लील द्विद है ये और दक्षिण द्वार पर अंगद पश्चिम द्वार पर हनुमान है ये तीन द्वारों पर ये लगे हैं। उत्तर द्वार पर उधर की तरफ द्वार पर रावण है और इधर भगवान श्री राम जी है अब तो युद्ध प्रारंभ होता है तो नाम युद्ध करता है न भगवान राम युद्ध करते हैं भगवान राम की ओर से बानवा सेना युद्ध कर रही है रावण की ओर से साचा सेना युद्ध कर रही है और ये दोनों सेनाओं का संचालन कर रहे हैं केवल खड़े हुए उनको आदेश मात्र देते हैं कि किसको कैसे क्या करना है स्वयं युद्ध नहीं करते हैं आकर्षण ये प्रारंभिक स्थिति इस है और बस यही भाव अपने अंदर भी संबंध हो अपने अंदर जो है आश्री संपत्य, देवी संपत्ति का है उनका भी युद्ध इसी प्रकार है। पहले जो है वो जो आश्री सम्पत्ति की दुर्बल शक्तियाँ हैं वे पहले उनका विनाश होता है इसलिए उसी स्तर के ऊपर मानवता युद्ध चल रहा है और जो संपत्ति सम्पत्ति देवी संपत्ति की जो प्रवण शक्तियाँ हैं वो तो बाद में उनका युद्ध होता है उसके बाद में आश्रय संपत्तियाँ पराजित होती है और भगवान राम का रावण का जब युद्ध होता है तो मानव एक तरफ भगवान श्री राम जी परमात्मा है देवी संपत्ति के प्रधान और जरा संपत्ति का प्रधान मोहरूपी रावण है ये इन दोनों का जब युद्ध होता है मोह मारा जाता रावण मरता है तब तक तो उसके नहीं समाप्त थे आधिपत्य हो गया भगवान राम की विजय हो गई तो इस प्रकार से क्रम ये चलता है कि पहले नीचे के स्तर के सैनिक लड़ते हैं अब वो क्यों लड़ते हैं अब उसको तो अपने अंदर जो है मानसिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहले यही होता है इसलिए उसका वर्णन भी उसी प्रकार से करते हैं तो ये कहते हैं कि देखो ये जब ये भागने लगते हैं बानर लुट से सैनिक बानर तब तो वो अपने अपने सेनापतियों को बुलाते हैं तो निजी दल विकल्प सुना हनुमाना तो हनु, हनुमान ने जब सुना कि हमारा हमारे जो बानव सेना जो है वो जाकुल हो रही है मार खा खा करके भागने लगी और वो चिल्ला रहे हैं मैंने रक्षा के लिए चिल्ला रहे हैं रक्षा के चिल्ला रहे हैं मैंने व्याकुल हैं और भाग रहे तो पश्चिम द्वार रहा बलवाना तो आप देखो यहाँ आकर के बता दिया की हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे पश्चिम द्वार पर थे ये प्रारंभ में बताया था यही सभी युद्ध को पूरा संपूर्ण देखो तो उसको सबको प्रारंभ में इसी प्रकार आधार पर बता दिया था जब हनुमान जी पश्चिम द्वार पर हैं तो दक्षिण द्वार पर हैं और पूर्व द्वार पर नदी लादी है दुविध है ये तो इस तरह से युद्ध चल रहा है पश्चिम द्वार रहा बलवाना तो उसका पश्चिम द्वार का युद्ध वर्णन कर देते है अत्या तो वहाँ पर कौन है हनुमान जी इसे लड़ रहे है मेघनादाह लड़ाई पश्चिम द्वार का रक्षक मेघनाथ था दक्षिण द्वार का रक्षा महोलत था पूर्व द्वार का रक्षा राष्ट्र था इस प्रकार से ये है अलग अलग रावण की ओर के अलग अलग योद्धा लोग सेनापति लोग हैं अपने अपने द्वारों की रक्षा कर रहे हैं और इनके से युद्ध करने के लिए ये बाला सेना भी इनके भी जो सेनापति हैं वो अपनी अपनी सेना लेकर के उनसे युद्ध कर रहे हैं तो मेघनाथ कहा कर रही पश्चिम द्वार पर मेघनाथ युद्ध कर रहा है और अपना वो द्वार की रक्षा कर रहा है कैसे टूटने द्वार परम कठिनाई और पर वो द्वार टूटता नहीं और बड़ी कठिनता है हनुमान जी मेघनाथ से उसकी सेना से लड़ रहे हैं हनुमान जी के साथ भी सेना है वो भी सब लड़ रही है लेकिन ये मेघनाथ के ऊपर हनुमान जी विजय नहीं पा पा रहे हैं दोनों का युद्ध होता रहता है अब यहाँ अक्सर देख ले मेघनाथ जो है काम का प्रतीक है और हनुमान जी जो है शंकर जी के अवतार हैं जो काम कामारे काम के शत्रु है इसलिए हनुमान जी जो है वो मेघनाथ सिद्ध करते हैं अब यदि व्यक्ति के हृदय में जो कामनाएं हैं कामनाएं जो है वो आश्री संपत्ति है कोई भी कामना जिस प्रकार की भौतिक कामनाएं इंद्री भोगों की कामनाएं हैं ये सब आश्रय संपत्ति की सूचक है अब इन सब इनके इन कामनाओं के विनाश करने के लिए विश्वास चाहिए परमात्मा का वो भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है जितना ही अधिक परमात्मा विश्वास होगा उतना ही अधिक यह विश्वास रूपी दैवी संपत्ति प्रबल होगी और वो फिर इसके कामनाओं का विनाश करने में सक्षम होगी बस तो ये दोनों का युद्ध देखें, एक और मेघनाथ काम रूपी मेघनाथ है और दूसरी काम के शत्रु हनुमान जी ये दोनों में युद्ध होता है तो मेघनाथ करी लड़ाई टूट द्वार परम कठिनाई द्वार टूटता नहीं है और बड़ा कठिन पड़ रहा युद्ध करने कठिनाई कठिराई का तात्पर्य एक ये भी कि एक और तो हनुमान जी युद्ध करके द्वार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने पश्चिम द्वार में सफलता मिलनी चाहिए और दूसरी ओर ये बांगल सेना भाखड़ी हुई, तो और वो पुकार कर रही कहा हनुमान हैं, कहा अंगद हैं, तो हनुमान जी को लगा की सेना की रक्षा करनी चाहिए और उसको जाके देखना चाहिए तो अब मेघनाथ से वो लड़े की अपनी सेना को बचाने के लिए उतर जाए तो ये कटराई पड़ गई हनुमान जी के सामने तो जब कठिनाई बढ़ी तो क्या किया हनुमान जी ने युक्ति सोची है और ज्यादा शक्ति लगा करके मेघनाथ के ऊपर आक्रमण करके वहाँ से छुट्टी पाया तो तने मन भारती क्रोधा तो फिर उन्होंने क्रोधा को मैंने बड़े उत्साहित होकर क्रोध करके मन बड़ा शक्ति लगा करके विधापूर्वक उन्होंने हनुमान जी ने आक्रमण किया और गर्जे प्रबल काल समझोधा और फिर उन्होंने बड़ी गर्जना भयकर गर्जना की और काल के समान विकराल रूप धारण करके उसके ऊपर आक्रमण किया मेघनाथ पर कूद लंक ऊपर धावा और वो कूद करके लंका के किले के ऊपर शिखर के ऊपर चढ़ गया और वहां से जाकर क्या किया कि गी गिरी मेघनाथ का धावा और पर्वत लेकर के वहाँ से उसने ऊपर से मेघनाथ की जहाँ रस था उसके ऊपर एक बहुत भारी पत्थर उसके ऊपर दे मारा तो जो पत्थर आकर के गिरा करके जब मेघनाथ ने देखा पत्थर चला रहा बड़ा भारी तो हमारे सर पर लगे तो, तो हम ही मर जायेंगे तो मेघनाथ रथ छोड़ कर के कूद पड़ा अलग खड़ा हो गया मैं ना। और वो पत्थर रथ तो के ऊपर गिरा तो रथ के ऊपर रथ दशा हुई भंजे उड़ सारथी ने पाता रथ भरकोश हो गया टूट गया सब रथ और सारथी ने पाता सारथी जो रथ को चलाने वाला था वो तो रथ छोड़ कर के भाग नहीं पाया तो वो भी उसी के साथ मर गया काय हृदय महामारी से लाता और हनुमान जी पत्थर के साथ हनुमान जी कूद पड़े हनुमान ने देखा कि मेघनाथ छोड़कर के अलग खड़ा हो गया है। और वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा तब तक हनुमान फुर्ती से कूद करके उसके पास पहुंचे उसकी छाती में लाद मारे तो इससे क्या हुआ कि वो जो हो वो बेहोश हो गया मेघनाथ उसके उसके कारण से गिर पड़ा जमीन पर और बेहोश हो गया तो दूसरे सूत विकल ही जाना तब दूसरे सूत दूसरा एक सारथी और आया एक दूसरा अर्थ लेकर के आया और रथ लेकर के मेघनाथ पड़ा हुआ था उसको बेहोश मेघनाथ को वो सारथी अपने रथ पर रख, रख करके किले के, के, के भीतर ले गया दूसरे सूत दू, दूसरे सूत बिकलते ही जाना और चंदन घाली तुरंत ग्रहण आना घाली माने डाल करके उसको उठा करके रथ पर डाला और डाल करके वैसी बेहोशी अवस्था में उठा करके भीतर तो ये मेघनाथ की दशा जब मेघनाथ की दशा हुई तो इसके माने वो पश्चिमी द्वार के ऊपर विजय प्राप्त हो गई और द्वार टूट गया <स्थाँगा> और फिर हनुमान जी ने अब छुट्टी पाए वहां से हनुमान तो अंगद सुना पवन दड़ पर गए हुए केल उधर तब तक, तक अंगद को ये मालूम हुआ कि हनुमान जी किले के ऊपर अकेले चढ़े हुए हैं और वहाँ तो हमने साक्षरता से घेर लेंगे <स्थाँगा> तो ये सोच करके अंगद भी चढ़ गए जाकर के कूद करके वो भी किले के ऊपर चढ़ गए अंगर सुना गए केल, युद्ध करने में बड़ा प्रवीण कुशल है बड़ा वीर है और बालेश्वत बालेश्वत करके उसकी बाली की शक्ति का स्मरण जलाते हैं बाली बड़ा बड़ा शक्तिशाली था उसका पुत्र जो है ये ये भी अंदर भी बड़ा शक्तिशाली है और ये जो है किले के ऊपर चिटक करके चढ़ गया जा करके उसके लिए खेल करके ऊपर पर चढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं तरह कभी खेल ये तो बंदर का खेल है ऊपर चढ़ जाना उसके ऊपर के लिए ऊपर दीवारों पे चढ़ जाना चोलों पर चढ़ जाना ये के लिए कोई बड़ी भारी वीरता की बात नहीं ये तो ऐसा करते ही वो ऐसी हमने तुरंत के ऊपर जाके चढ़ इस तो प्रकार से ये है जो ये बाना सेना भागने लगी थी भयभीत होकर के हारी जा रही थी इनके हनुमान जी और अंगद के बल से इनमें फिर उत्साह आ गया और फिर ये भागते हुए फिर रुके और फिर युद्ध करने लगे अब आगे बढ़न करते हैं इन्होंने अंगद ने और हनुमान ने के लिए ऊपर चढ़े हुए वहाँ इन्होंने क्या किया जब ये मारा गया ये बेहोश हो गया आदमी एक मेघनाथ तब उसके बाद इन दोनों ने क्या किया वो वर्णन करते युद्ध विरुद्ध प्रद राम प्रताप सुमेरे उद्यंतर रावण भवन चहे दुधाई करही कौशला भी सोहाई कलश सहित गयी भन धावा देखिन साचर पति भय पावा नारी वृंद छाती कपियाए उतपाती कपिलीला कर गिरावी रामचंद्र कर सुजस सुनावई कु कर गयी कंठन के खंभा उतपात रंबा गरजी परे को कटक मजारी लागे मरद भुजबल भारी के हो केहू भजौन राम सौफल ले तो राम आगे परैंते जनपू दुकु रामचंद्र की जय पवन शुद्ध हनुमान की जय भाई अब देखो दो बंदर युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर दो बंदर क्यों है हनुमान जी और अंदर जी ये दोनों जो है ये है वहाँ के लिए ऊपर चढ़े हुए क्रोध भरे बड़े उत्साह के साथ में वहाँ विनाश लीला और युद्ध कर रहे हैं और दोनों युद्ध विरुद्ध माने ये युद्ध में शत्रु के विरोधी होकर के बड़ा भयंकर मार काट कर रहे हैं राम प्रताप समीर और और ये इनमें इतनी बल कहाँ से आ गया तो कहते हैं राम प्रताप समीर भगवान तो श्री राम जी की महिमा का स्मरण करते हैं तो बस उसी से उनको बल प्राप्त होता है बीच बीच में बार बार यही कहते रहते हैं कि देखो जितने भी बानर युद्ध कर रहे हैं ये सब लोग भगवान का स्मरण करते रहते हैं भगवान के स्मरण करने से बल प्राप्त होता है इसके माने है कि दैवी संपत्ति के अगर हम बिजली चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करते रहें। और ये अच्छी तरह से याद रखे हैं भगवान की शक्ति इन काम क्रोध आदि जो आश्री संपत्ति है हमारी उससे कहीं अधिक ये जरूर है की हमारे अंदर जो है राग वे काम क्रोध लोम बहुत मजबूती से जल जमाए बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है की बड़े सत्यशाली निकाले नहीं निकलते लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए शास्त्रीय कहते हैं संतों का कहना है वो चाहे इतने सत्यशाली हों लेकिन भगवान की शक्ति उनसे कहीं अधिक है ऐसा विश्वास रखे और भगवान का स्मरण रखें तो उनकी शक्ति प्राप्त होती रहेगी और बुद्धि शक्ति प्राप्त और तो काम क्रोध आदि में साक्षर मारे जाएंगे इसलिए रातर अगर ऊपर से नहीं भी बोलते हैं तो भी अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते रहते हैं कहीं कहीं तो भगवान की जय जयकार भी बोलते हैं नहीं होती तो लेकिन भगवान का स्मरण जरूरत है अपने हृदय में उनको करते रहते है देखो भगवान की शक्ति ए, उन्हीं की शक्ति है जिनकी शक्ति से हम ये युद्ध कर रहे हैं इतना बार हमको कहा से आ गया भगवान की शक्ति का ऐसे बार बार सोचते रहते हैं कहते हैं रावण भवन चले दो ढाई अब ये दोनों लोग हनुमान जी और अंगद रावण के भवन पर चले माने किले के भीतर बहुत लोगों को उसका भवन है मेघनाथ आदि के भवन है और और पत्र लोग हैं उनके भी भवन उसके भीतर है वहां पर रावण का भी भवन है राजभवन उसका है तो उसके ऊपर भी इन्होंने देखा कुछ ज्यादा ऊंचा है ऊपर बड़े सृंग हैं उसके अबला ज्यादा सुन रहे ऐसे पहचान करके देख करके ये दोनों लोग उसी भवन के ऊपर चढ़ गए छत पर और उन्होंने क्या करें कौशला भीष दुहाई और उसके ऊपर चढ़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो करते हुए उसके ऊपर चढ़ करके बोले तो जब बोले तो वहां पर राजभवन में जो स्त्रियां इत्यादि थी उन्होंने सब सबने सुना की दो बानर आकर के इस प्रकार से चीख रहे तो भद्रो मचा रहे हैं तो भानवरों ने क्या किया कि कलश सहित गई भवन धावा उन्होंने ने मकान है यही मंदिर है ऐसे करके राह समझता था तो ऊपर जो कमरे थे उसके ऊपर के वो उन्होंने सब गिरा दिए भानवरों ने तोड़ताड़ करके ढा दिए उनको भवन भी गिरा दिया तो देखने साचर पति भय पावा रावण खा हुआ जो ये है रहा था कि बानर लोग देखो ये भवन गिरा दिया जाकर के वो सदी छोड़ फोड़ कर दी तो वो निशाचर पति के बारे रावण को अरे पावा उसको एक एक धक्का लगा उसके मन में कि निशाचर तो बड़े उपद्रवी हैं भवन और सर सत् गिराए दे रहे हैं अभी रावण कहाँ है कुछ लोगों का विचार है कि रावण वही था अपने राजभवन में था लेकिन ऐसी बात नहीं यद्यप राजभवन में संघ टूटे जा रहे हैं लेकिन रावण जो है उत्तर द्वार के ऊपर है और वहां से रह करके अन्यान्य सैन्य सब देखभाल करता, तो करता है उनके सब सैनिकों इत्यादि को भागते भोगते हैं तो उनको देखता है उनकी रक्षा करता है ललकारता है तो पिछले वाले जब देखा कि रावण ने जब देखा जो सेना भाग रही है तो उसने अपने सैनिकों को सबको ललकारा तो इससे मालूम होता है कि रावण युद्ध क्षेत्र वही है तो युद्ध देख रहा है उनका सबका कर रहा है और वहीं से उठा उन्होंने देखा कि बानवों में भवन के ऊपर चढ़ करके उनके तोड़ फोड़ कर दिए। तो नार बृंद कर पीटे छाती अब वहां स्त्रिया जो है वो जो राजभवन में है वो भय के मारे और दुखी होकर के रो रही हैं और छाती पीटने लगी और अब दो कपि आए उठ पाती और वो रानियां चिल्लाती है कि दोनों दो बंदर बड़े उठ पाती आ गए दो आए के माने एक एक आये तब उन्होंने बड़ा विध्वंस किया हनुमान जी पहले बार आये तो लंका में आगे लगा दी इतना एक बार जब इतना कर सकता अंगद आए तो उन्होंने श्रावण के एक पुत्र को मार दिया और इस प्रकार से तो उसके उनके दरबार में जाकर के दरबार में खलवली पैदा कर तो अभी जब दो बंगर आ गए तो तब एक साथ तब कितना उपद्रव नहीं करेंगे क्या कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तो बड़े भगवान धोखी शक्ति पा करके तो इनकी धबल ताकत हो गई अब तो ये बहुत उपद्रव कर सकते है तो इसलिए वो चिंतित है कपिलीला करते नहीं वही और ये दोनों बानर जो है वो हो कपलीला के माने वो आखें भुड़कते हैं और खोखों खो करके उनको डरवाते हैं तो इसलिए बड़े भयंकर बानरों के देखते हैं, तो उनको देख करके डर जाती हैं। और ये सब रामचंद्र का जो सोज सुना और ये सब हनुमान और अंगद जो भगवान श्री राम का यश सुनाते हैं उनका नाम लेते हैं भगवान के जय बोलते हैं कौशलाधीश करके बोलते हैं तो भगवान श्री राम जी इस प्रकार से बोलते हैं प्रदूषण के मारने वाले हैं इस प्रकार से बोलते हैं मारीच का बध करने वाले हैं ऐसे करके बोलते हैं उनके जो भगवान ने लीलाएं पहले किए उनका सबका नाम ले ले करके कि भगवान ने ऐसे से किया वही भगवान श्री राम जी ऐसे बोलते हैं तो पुण्य करे गए कंचन के खंभा तो उसके बाद ये क्या करते हैं इन्होने मकान की जैसे इन्होंने छत गिरा दी मकान की ऊपर के वो कंगूरे गिरा दिए अब जैसे ऊपर कलश जैसे बने हुए हैं चार खम्भे लगाए ऊपर छत्र सा बनाया, उसके ऊपर लगे, लगे हुए थे तो कलश लगे हुए थे तो कलश गिरा दिया ऊपर का छत्र छत्र गिरा दिया और चार खम्भे रह गए खाली तो चार खम्भे तो काय के सोने के खंभे थे तो इन्होंने क्या किया पोली करेगा खम्भा वही खम्भे सोने के खम्भे हैं इन लोगों ने हाथ में उठाए और कहीं न करिए उत्पात आरम्भा और आपस में उन्होंने कहा अंगद ने हनुमान ने क्या थोड़ा उत्पाद यहाँ करना चाहिए उत्पाद से मैंने वो सोने के खम्भे ले लेकर के हाथ में लिए हुए उसी को जहां जहाँ मारने लगे तोड़ने लगे गिराने लगे सब आस पास विध्वंस नीला करने लगे वहीं पर ये कार्य वहां चल रहा था और उनके पास कोई निशाचर नहीं जाता ये इतने भयंकर कार्य हो गए जब मेघनाथ ही बेहोश हो गया तो ध्यान लोगों के मेघनाथ की सब चला गया निशाचर लोग दुर्बल पड़ गए अब वो इनका सामना नहीं कर पाते तो गरिज परिपु कटक मझारी लागे मरदे भुजबल भारी और निशाचन लोगों की सेना में तो ये दोनों लोग कूद पड़े गरिज बने गर्ज करके माने विजय बोलते हुए और गर्जना करते हुए रिपु मैंने साक्षरों की जो सेना है उसके बीच में ये टूट पड़े और उनके बीच में युद्ध करने लगे क्या किया? लागे मरदे भुज बल भारी वो अपने भुजाओं के भारी बल से उन निशाचरों को मरने लगे मैंने मसलने लगे और रगड़ रगड़ के जमीन में फेंकने लगे मारने लगे इस प्रकार तो काचरों तो को हनुमान और कहीं किसी की लात मार देते हैं तो गिर पड़ते जमीन में धड़ाका फिर फूटता है और किसी की चपेट मार देते हैं हाथ से उनके कपड़ मार देते हैं तो वो गिर पड़ते हैं इस प्रकार से निसाचरों को मार मार करके गिरा रहे हैं दोनों तो राम सो फरे और वो उनसे चिल्लाते हैं कहते हैं कि देखो भगवान का भजन नहीं करते उनकी इशा में तुम नहीं आए इस निसाचर राज जो है इसकी रावण की तुम सेवा में लगे हुए उसका ये फल तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है करके उनको मार मार करके हिमकार भगवान श्री राम जी की महिमा सुनाते हैं ऐसे युद्ध चल रहा है तो एक एक सौ मर्द ही और तोड़ चला वही मुंड क्या करते हैं? ये सब निशाचरों को एक निशाचर से दूसरे निशाचर को लेकर के रगड़ देते हैं। उनके सिर लेकर के इसे तोड़ लेते हैं। उनके गर्दन से उखाड़ लिए सिर तोड़ लिए मरोड़ करके और उनके सिरों को क्या करते है गोरी तो चला रही मुंड मुंड करके तो कर रावण आगे ऐसे लेकर के जब फेंकते हैं जहाँ रावण खड़ा हुआ है उनके पास उन सिरों को फेंक देते हैं तो वे सिर जा करके रावण के पास गिरते जाते जब गिरते हैं तो वहाँ गिर करके फट जाते हैं तब फूट जाते जमीन में लेकर के धक्का लगता है तो उदाहरण बताते जैसे दही का भरा हुआ कोई हो उसको कोई हाथ से गिर जाए या फेंक दे तो वो तो मिट्टी के फूट जाएगी और दही के संतर जाएगा प्रकार से समझो कि उनके सिर तो फूट गए वहां जाकर के वैसे कटे हुए थे रावण के सामने गिरे तो उनकी हड्डी वड्डी दर फूट करके अलग हो गई और उनके भीतर जो भरा हुआ जो खोपड़ी के भीतर जो था वो खून और मारून साधे वो लोहसा छतर भीतर हो करके फेंक गया ये दफा उनकी हो जाती इस प्रकार से मार के गिराती तो साचरों का पद किस प्रकार से अब ये देखते हैं कि ये सब हनुमान जी ने अंगद ने जिन साचरों को मारा ये कई कोटिके हैं माने कोई साधारण है कोई महायोद्धा है कोई महामहायोद्धा है इस प्रकार से अलग अलग तो जो जितना ही अधिक पापी है वो बड़ा योद्धा है जो से कम पापी निसाचर है वो नीची कोटिका है और जो बहुत कम पापी है ऐसा निशाचर निशाचरों में से कम पापी ज्यादा पापी भी हैं तो जो सबसे कम पापी है वो छोटे निशाचर है देखो तो उल्टी बात है इधर जितने की देवी संपत्ति के हैं तो ज्यादा पुण्यवान जो है वो तो बड़े इसी प्रकार निशाचरों में जो ज्यादा पापी हैं वो बड़े निशाचर है ये तुलसीदास तो का मत माननी का भी मत इसी प्रकार से है ये संतों का मह इसी प्रकार से है और उन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो ये हनुमान जी जिनको सिर तोड़ तोड़ करके फेंकते हैं इनके पास रावण के सामने तो ये छोटे योद्धार है और जब ये हनुमान जी इनका सिर तोड़ते हैं और ये मरते हैं तो हनुमान जी के हाथ से मरते हैं अंगद के हाथ से मरते हैं तो मुक्त तो ये भी हो जाते हैं लेकिन ये कम पापी है इसलिए अंगद और हनुमान के हाथों से मर करके मुक्त और हनुमान फेंक देते रावण के पास इसलिए रावण जान ले की उनके योद्धा इस प्रकार से मर रहे हैं और उनकी ये दशा हो रही है उसको पता होना चाहिए उसकी जानकारी लिए रावण देखता है हटाफटा करके सिर्फ उसके पास गिरते हैं तो देखता इतने शासन हमारे मर गए इतनी सेना हमारी मर गई पहली दिन तो ये जब हनुमान जी पहली बार आये थे जब लंका में युद्ध किया था वो युद्ध किया था उसमें एक नाथ आदि से और अक्षय अच्छा कुमार को मारा था जब युद्ध हुआ था तो उसमें एक चौथाई सेना रवण के उस समय हनुमान जी अकेले मारे गए थे तीन चौथाई सेना बची थी उससे अब युद्ध चल रहा था उसमें भी आधी सेना पहले दिन मारी जाती है जब बहुत सेना है तो उसमें अधिकांश व्यक्ति दुर्बल है वे जल्दी मारे जाते हैं फिर तो जो ज्यादा शक्तकाली वो बच जाते हैं वो फिर अगले दिनों भी युद्ध करते रहते चलते हैं और तो ज्यादा सत्यशाली है वो कम है कम सत्यशाली ज्यादा है तो वो संख्या जो ज्यादा संख्या है तमाम भर्ती के सैनिक है वो सहरी मर जाते हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं ये इस प्रकार से होता है आगे देखिए युद्ध कैसे चलता है महामहा महा, मुखी आजे पावही ते पति गई प्रभुपात चलाई कहीषणु नामा जय राम तिनऊ निजाम खलमर्जुजात निम दुजाष भोगी पाव गति जो जाचत जोगी कुमाराम मृत छिच कुणाकर सुमृत मोइनशर देहि परम गति सोजी जी जानी अत को कहो भवानी अस प्रभु सुन बजाई ही नम नरमति मंदते परमय भागी अंगदयोहन मंत्र प्रवेशा तीन दुर्गा दुर्गया कधेशा लंका तो कपसोह जैसे मथई सिंधु दुई मंदर जैसे भुज बल दल दल्म, मणि देवी दिवस कर पूजे जुगल जिगत श्रमा आए जहां भगवृशिया बल रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय